श्री गुरु चरण सरोजर जन मुकुर सुधार करण रघुर विमल यश जो दायक फल चारुश्या राम चंद्र की जय पवन सुध अनु की जय भाई सब संगन की जय दो संख्या सत्तानवे के बाद वरण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी तिजश्रुतिवेचकूप प्रयासन को नीमागमुशासन तारक सोई जाको भावा पंडित सोई जो गयावा मिथ्यारंभ दम करतोई ताक संत कई सब कोई सुई सयान जो पर हारी।, हारी जो कर दम्ब सुबड़ आचारी जो का झूठ मस खरी जाना जो कल जगसोई गुणवंत बखाना रा चारो श्रुतिपत त्यागी चार कल युग सुई ज्ञानी सुविरागी जाके न खुजटा विशाला, विशाला। सुइतापस प्रसिद्ध कलिकाला असुवेश भूषण धरे भक्षा भक्षि तेई जोगी तय सिद्ध नर पूज्य कल युगमाई जे अपी चार कर गौरव मानते मान मन क्रम वचन लवारत वक्ता कलिकालम काल महुषया पर रामचंद्र की जय बोलो आप स्मरण करें कि नीलगिर पर्वत पर काभूषण गरुड़ का संवाद और काकभूषण अपने तुरियन की कथा सुनाते हुए कहते हैं बहुत कल्पों के पहले एक कल्प में जब कलियुग आया तो उस कलयुग में क्या दशा थी उसका वर्णन करते हैं इस समय वो अयोध्या में वास कर रहे थे और अपनी भी दशा बताई कि हम कैसे उस समय दमघी अभिमानी थे बाचाल थे धर्मधमत थे लेकिन शंकर जी के भक्ति भी थे उनकी पूजा उपासना भी करते थे अयोध्या में भी बास करते थे कलयुग भी था उस समय की भग बात बता रहे हैं कि कलियुग ने उस उसका वर्णन करते हैं कि कैसे कलयुग में लोग हो जाते हैं क्या स्थिति हो जाती है <coughs> तो कहते हैं वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी कहते हैं कलयुग में बरन आश्रम व्यवस्था नहीं रह जाती वर्ण धर्म नहीं जो वर्णों का जो धर्म है कर्तव्य कर्म है वर्णानुसार वो भी नहीं करते और आश्रमचारी जो चार आश्रम है उनकी व्यवस्था नहीं उसे भी कोई भी सुच विरोध रथ सबधर नारी समस्त्री सब पुरुष वेद वृद्धाचरण करें मैंने वेद के अनुकूल क्या है कि वर्ण आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करें मैंने कलियुग में धर्म का उच्छेद हो धर्म कोई नहीं मानता धर्म का आधार क्या है वेद वेदों ने धर्म का की व्यवस्था कैसे की चार वर्णों की चार आश्रमों की व्यवस्था करके उन लोगों सब के सबके अपने अपने कर्तव्य कर्म निर्धारित कर दिए उन कर्तव्य कर्मों को करने वाले व्यक्ति धर्मांस आचरण कर रहे और जो उसके विरुद्ध आचरण है वो सब है धर्म है धर्म की सीधी सी व्यवस्था इतनी है कि धर्म का आधार वर्ण और आश्रम और धर्म का तात्पर्य तो कर्तव्य कर्म व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए वे ऑफ लाइफ क्या ड्यूटी है क्या काम से करना चाहिए कैसे रहना चाहिए ये समझ है उसका धर्म।, <coughs> धर्म, धर्म है धर्म से मतलब हिंदू मुसलमान नहीं हिंदू धर्म जो है वर्ण आसंध धर्म है ऐसे नहीं सभी लोगों के लिए सारे संसार के लिए वर्ण और धर्म की व्यवस्था और उसी के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति <coughs> धर्म का आचरण <अच्छन> करने वाले वर्ण <coughs> का की व्यवस्था तीन गुणों के आधार पर सत्रस्तवश उनके आधार पर वर्ण की व्यवस्था और उसी के अनुसार उनका कर्तव्य करें जो उनका कर्तव्य करें वही उनका धर्म है इसी प्रकार से आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद फिर बानपृष्ट आश्रम फिर संन्यास आश्रम क्रम क्रम से एक एक के बाद एक एक आश्रम में आगे बढ़ते जाते हैं तो आश्रम व्यवस्था भी होगी और अगर कोई जगह इन व्यवस्था को नहीं मानता मैंने ग्रस्त है तो सारी जीवन ग्रस्त ही बना हुआ है मानक प्रश्न को स्वीकार नहीं करता सन्यास को स्वीकार नहीं करता तो इसके मैंने आसन व्यवस्था को भी नहीं मानता जिन लोगों जो अपनी बुद्धि से काम करते हैं उनको ऐसी स्वस्था दिखाई भी रही सब क्या जरूरत बानक प्रस्थी क्या जरूरी सन्यासी संन्यासी होने की? अरे अपने घरे आराम से रहो ऐसे करके अपने जब हो लोगों को अपनी बुद्धि से विचार करेंगे ऐसे वर्ण व्यवस्था को में लोगों को जो अपनी बुद्धि से विचार करते हैं तो क्या लगता है अरे खजूर वर्ण व्यवस्था सब आदमी बराबर है एक जैसे है गाय का वर्ण गाय का ये सब कौन बड़ा कौन छोटा कौन भला कौन बुरा सब एक से है उनको सब रजस रजस्वस्त तीन गुण हैं उनके तीन गुणों के क्या लक्षण हैं उनके अनुसार क्या बढ़ाई बुराई है उनका विवेक उतना है ही नहीं तो उनको सब दिखाई दे सब बराबर वर्ण व्यवस्था मानो लोगों को परेशान करने के लिए बना दी गई है आश्रम व्यवस्था लोगों को मानो भेदभाव करने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए परेशान करने के लिए बना दी गई है ऐसा लोगों को अपनी दुर्बुद्धि में ऐसे लगता है तो कहते सब स्त्री पुरुष जो है अपनी मनमानी करते हैं कोई नहीं मान निगम <coughs> कोई जो है वेद के आदेश का पालन कोई नहीं करता अगर वैदिक आदेश ही ऐसी प्रसंग से पता चलता है वैदिक आदेश से ही एक तो वर्णास्म व्यवस्था व्यक्ति स्वीकार करके अपने कर्तव्य कर्तव्यकर्मी को पालन करे तो तो वैदिक वेद की आज्ञा को माना और अगर नहीं मानता अरे मनमानी करता अरे इन सब बातों में क्या रखा वेदों झूठ मूठ लिखा हुआ है वो सब इस तरह थोड़ा ही है उसमें तो कुछ और ही बातें हैं ऐसे करके कहीं कुछ बोलता कहीं कुछ बोलता तो उनकी शक्ति ऐसे कहने वाले सौ से हैं बस तो उन्हीं की सत्ता उनको नबाब वगैरह कहा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब लोग जो ये अपनी उनकी सीधी बातें बोलने वाले मनगढ़ बातें बोलने वाले ये मूर्ख लोग सब कैसे हैं कहते हैं तो अब से वर्ण में सबसे प्रमुख वर्ण जो ब्राह्मण और जो प्रमुख वर्ण छत्री वही अपने धर्म के पालन नहीं करते तो दुनिया कौन करेगा नाम लिया कहते हैं कि दिल कैसे है ब्राह्मण कैसे हुए वो तो बेदों को बेचते हैं। माने वैदिक कर्म है वैदिक सिद्धांत है उनको पैसे ले ले करके उनको देते है और झूठी मूठी बातें उसमें भी करते हैं लोगों को कहेंगे कि देखो हम वैदिक शक्तियों का पाठ करेंगे पूजा करा देंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जाए लाल पैसे ये ऐसे धूप प्रजासन राजा कैसे हैं छत्री लोग कैसे हैं प्रजासन प्रजा और आसम आसम गए खा जाए प्रजा को तो खा जाने वाले हैं। प्रजा के पालन करने वाले नहीं उनको उस पर टैक्स वगैरह लगा करके जैसे तैसे करके लूटने वाले काटने वाले बस इसी प्रकार को उनसे अपने स्वार्थ से मतलब प्रजा चाहे मरे चाहे जिए उससे कोई उनका लेना देना नहीं बस ऐसे क्षत्रिय हो गए तो क्षत्रिय स्वार्थी होंगे तो प्रजा का पालन नहीं करेंगे और विप्रज स्वार्थी होंगे धर्म का पालन नहीं करेंगे तो बेजों के नाम पर लोगों को पाखंड फैलाएंगे लोगों को धोखा देंगे तो ये सब जब ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते क्षत्रि भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो फिर और वैश्यों के शुद्धों की तो दाते ही उनकी तो गर्मी कहाँ है वे तो जब यही दो सशक्त हों तब तो उनके आश्रय में रह करके ये भी अपने कर्तव्य का पालन करे वैश्य भी अपने कर्तव्य का पालन करे शूद्र भी अपने कर्तव्य का पालन करे लेकिन जब इनके सिर्फ शासन करने वाले छत्री जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं विपरीत अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये सत्याआ में कोई कौन तो क्या करने वाला है आप कहते हैं सब लोग कैसे मार्ग सो ही जात भावा मार्ग के माने जो जिसके मन में आता सो करता है धर्म धर्म का कोई विचार नहीं कर्तव्य कर्तव्य का कोई विचार नहीं जो बुद्धि में आ गया अपनी समझ में जो आ गया बस वही और कहेंगे ये ठीक है ही अरे बिल्कुल सही बात यही है जो बुद्धि आगे वो उसके उसी को जो है उसके बोले चले जाएंगे हल्ला मिठाए चले जाएंगे वैसे यही तो ठीक हो क्या है और वही कह सकता है और फिजुल बातें हिंदू सम्बात में ऐसे बोले जाएंगे कहेंगे मारग सोई जाको हम जोई भावा और पंडित सोई जोई गाल बजावा पंडित मान विद्वान कौन है जो गाल बजावा गाल बजाना जो भाव गाल बजाना के माने बातें गट की बातें अल्लाह गुल्ला मचाना सार उसमें कुछ नहीं गाल बजाने के माने बोले चाले तो तमाम सार क्या निकला कुछ नहीं तो ये सब तमाम घंटे बोलते रहो उसको गाल बजाना तो कहते कि पंडित सोई जो गाल बजावा और विद्याारम्भ दम रथ जोई ताब को ही संत कौन है उनकी परिभाषा बदल गई कभी उसमें संत के मैंने जम्मू संत जैसे कि इसमें लक्षण जगह जगह हम सर मानस में आए भगवान ने बताए वो संत संत नहीं आज संसार में अपने संत की परिभाषा अलग लोग अपने बना लिए कलियुग में कौन मिथ्यारंभ आरम्भ माने कर लो <coughs> मिथ्यारंभ मैंने मिथ्या कार्य करने वाले मिथ्याचारी झूठे तो मूठे पाखंड दिखाने वाले बस वही संत पाखंडी लोग दम्भी लोग दम्भरत लो, <coughs> दम्बरथ के साथ ही उसको मिथ्यारंभ भी दे दो दम्भ में दम्भ माने है तो अपने मन में न धर्म है न विचार है न ज्ञान है न भक्ति है ऊपर से दिखाते हैं थोड़े के धर्मात्मा भी है ज्ञानी भी है भक्ति भी हैं ये सब को से दिखाने वाले ऊपरी ऊपरी दिखावा जैसे है ये दम्भ है और उनके आचरण भी विचारम, उनको कोई उसमें यदि यह भी करेंगे तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं दिखाने मात्र के लिए कर रहे हैं तो ये मिथ्या आचरण उनका है कहलाएगा गीता में जैसे भगवान ने कह दिया <ड़े> <नहीं>? कि <क्यासियों> देखो ये शब्द इस प्रकार के होते हैं ये ये लोग हैं इनके ज्ञान भी इनका झूठा इनके कर्म भी इनके झूठे इनकी शक्ति बुद्धि भी इनकी शक्ति भ्रष्ट इस प्रकार के लोग होते हैं तो कहते हैं वही शब्द है वो है मिथ्यारंभ दम्बरत जो ही काकों संत कहा सब कोई और सोई सयान जो कर घन सोई सयान जो पर घन हारी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन सबसे होशियार आदमी कौन जो दूसरे का पैसा हड़प जाए हाँ। कैसे बातें बना करके ले ले और लेकर हड़प जाए ले आपने है, आपनेसा सो सयान जो कर हारी और जो कर दम्भ सो बड़े आचारी दम्भ की बात पहली करती हुई कल दम्भ बहुत वो तो कहते हैं जो कर दम्भ सो बड़े आचारी जो पाखंड दिखावे ऊपरी ऊपरी सब दिखावा दिखावे वही बड़ा सुबह बड़ा आचार्य आचार सदाचारी भी वही है परमात्मा है बहुत महान व्यक्ति है ऐसा लगेगा तो ये कहते हैं कि जो कह दम्ब सुबड़े आचारी और तो जो कहे झूठ मस्करी जाना और जो झूठ बोले मस्करी करे वो कलीजू को सभी गुणवंत रखाना वही गुणवंत सबसे ज्यादा गुणी कौन है जो झूठ बोले और मस्करी जाना इसका तात्पर्य दो है एक झूठ बोले और मशहरी जन जानता हो तो मशहरी कैसे की जाती है मशहरी माने काउंटिंग करे हसी मजाक करे ये सब हंसी मजाक मशहरी कहलाते <स्थाँगा> तो ये और उसको दूसरे सात इस प्रकार से दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं जो कहे झूठ झूठ बोले और कहे हम तो मशकरी कर रहे थे जब कह रहे तो हम तो झुंड बोले नहीं हम तो मशहरी कर रहे मजाक में कह रहे तुमको तो मैंने अपने झुठ को मस्करी करके समझते हैं ऐसे भी अब दूसरी तरफ ये भी झूठ भी बोलते हैं मस्करी भी करते हैं हाँ ये दोनों ही जुर्गुण है झुठ बोला दुर्गुण है वैसे मश्कें शास्त्रों में ये वर्णन है मस्करी है ये हंसी मजाक की बातें इस प्रकार की बातें जिन्हें वो हो कहीं करनी ऐसा नहीं कि इससे लोग खुश होते हैं खुशूस करने के लिए नहीं करना ना कुछ भी हो हंसी करो किसी को दुख भी होता नाराज भी होता कुछ भी हो तो कुछ भी, भी, भी हो किसी को देख करके हंसना इस सब के दुख बहुत बताते मजाक बनाना उसका अरे भाई कोई अज्ञानी है ना समझ है दुर्गुण है उसमें तो उसकी मजाक बनाओ उसको हाँ करो उसको ये सब चाहिए ये बच्चों की बातें हैं जो अनकल्चर्ड लोग हैं इस प्रकार से बोलेंगे अब जिन लोगों में दुर्गुण आदि हैं ये कमजोरियां कोई हैं तो उन पर दया करनी चाहिए उनकी पर सहानुभूति दिखावे उनका सुधार करने की हाँ उनको कोशिश करे बजाय उसकी हा हाथ करे उनको घा देखो ऐसे हा देो ऐसे अच्छी बुद्धि के लोग उनकी बातें से उसी प्रकार बोले चले जाते हैं तो क्या कलियुग के गुणवंत तो बताना कलियुग में उन्हीं को गुणवंत तो समझा जाता है कलियुग के लक्षण जो है इस प्रकार कलियुग में इसी प्रकार का आचरण समाज में अधिकांश लोगों के बीच में दिखाई देगा जो शास्त्र सम्मत जैसा कि है वो तो पता ही नहीं शास्त्र क्या कहते हैं तो, तो मानन भी नहीं और उसका आचरण करना तो और भी मुश्किल उसमार्ग पर चलना निराचार जो सतपथ त्यागी कलियुग सु ज्ञानी सुविरागी अब कलियुग में ज्ञानवान कौन वैराग्यमान निराचार निराचमान निराचार के माने आचार रहे दू व्यक्ति डिप्री का करने वाले वो जो है पशु की पद्धत्यागी वैदिक मार्ग को छोड़ देने वाले वैदिक मार्ग को छोड़कर के आचरण करने वाले व्यक्ति जो वो बस उन्हीं को वो समझ समझे जाते हैं बड़े ज्ञानवान भी है वैराग्यमान भी हैं, विचारवान भी है ऐसे करके सम्मान पशु के मार्ग पर अगर चले हरे क्या गतियानुषि है पुराना व्यक्ति है इस प्रकार का उसी प्रकार का लकीर पीट रहा है उस प्रकार कर रहा है ऐसे करते हैं एडवांस फॉरवर्ड कौन जो इस प्रकार झूठ बोले मस्करी करे गलत काम करे इस प्रकार करे तो क्या हाँ ये आधुनिक व्यक्ति है इसने विकास किया है ये समझदार व्यक्ति है फिर तो इसी तरह से अब देखो ज्ञानी कैसे हैं वैराजवान कैसे हैं और त्यागी और सन्यासी कैसे हैं उनका सबका विवरण सब पाखंड तो तो सब सबके सब जाके न कहला स्वी तापस तो प्रसन्न कली काला कली में कौन तपस्या तो जो बड़े बड़े बाल रखे बड़े बड़े नाखून रखे बस नाखून बड़े बड़े हो गए बाल बाल बड़े बड़े हो गए हो गए तपस्या तो मैंने मैंने तप जो होना चाहिए इंद्री निग्रह मनो निग्रह अपने मन को शांत रखे अंतर्मुखी करे आप आपकी चिंतन करे कोई मतलब नहीं पड़ता से बस तपका ऊपर ही दिखावा बस दोपहर कर दिया बाल रवा लेना कोई बुला लेना कोई बुला दो का बस हो गए तपस्वी और अशुभ वेशभूषण धरे बच्चा भक्श ये खाए अशुभ बनाए हुए अशुभ वेश बने बहुत अंतर हम लगाए हुए दंगे उभारे हैं ये अशुभ वेश बनाए हुए और भक्षा भक्शे जो खाए जो भक्ष वाले जो खाने योग्य है वो भक्ष्य वाला भक्ष वाले नहीं खाना चाहिए चाहे खाने लायक हो चाहे खाने लायक न हो उल्टा सीधा सब खा लिये बस इस प्रकार से कहने वाले हैं टे जोगी सिद्ध नर हो कहते वो योगी समझे जाते हैं वो सिद्ध समझे जाते हैं और पूज्य कली जो भी माँ कल ऐसे लोगों की भी होती समाज सब ऐसे लोगों को योगी मानता भी है उनकी पूजा भी करता एक बार बहुत पहले रास्ते में एक जगह एक शहर से गांव में जाने के बीच में रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति वो हो, पागल है हमें उसको तो मंज्ञान ध्यान कुछ भी नहीं कर तो रहा अपने जैसे पागल लोग बिना नहाए धोए वैसे हाथ पैर के ऊपर तमाम मेल काला जमा हुआ बालाल भी बड़े हुए नंगे धरंगे इसी प्रकार जो कुछ कुछ डाल गया उसको दिया करके अपने खा लिया इस प्रकार के रहने वाला पागल व्यक्ति और दूसरे लोग से पूछने जाए कहीं बताइए कि दड़ा में कौन नंबर आने वाला है जलेबी ले गए उसको खिलाने के लिए पूजा करने लगे उसकी और दड़ा का नंबर पूछ लूंगा डरा जानते नहीं मानिए एक प्रकार का जूआ हाँ। तो उस समय नंबर निकाले जाते हैं तो नंबर जो नंबर निकलेगा उसको एक एक सौ हो जाएंगे एक रुपया लगाओ और तुम्हारा नंबर अगर आ गया तो एक रुपया लगाओ और सौ रुपये मिल जाएंगे एक हजार रुपया लगाओ एक लाख लगा हो जाएंगे उसी नंबर पर नंबर निकलाया था इसको तो डरा के और <laughs> तो ये जो नंबर पूछेगा क्योंकि ये जो तो भरोसा ये बता दिया बस वही नंबर उसकी पूजा करते बंदे कर देखिए कलियुग्रा कैसे लोग एक तो गला खेले नंबर पूछने जाए सिंबर पूछने जाए सिद्ध गुरु तो तो कहते हैं असुर वेश भूषण भरे अब रक्षा भक् चुके खाए उनका तो सीधा खाने वाले सब तो ये माने जिनका कोई आचरण नहीं जो कोई व्यवस्था नहीं उनके जीवन उल्टे सीधे जीवन जीने वाले गुरी को संत मान लिया महात्मा मान लिया चाई मान लिया तपस्वी मान लिया <coughs> तो ये सब कोई तरीका नहीं है शास्त्र संबंध जो विधान है वो समाज में बहुत फैला है इस प्रकार का कहते हैं कि जो अपने धर्म का पालन न करे उसके धर्म के विक्री चले तो, तो भाई बात यागी है विद्यमान है अरे वो तो सब लोग अपने तो अपने धर्म का पालन तो दुनिया सभी करते हैं जो विद्वान व्यक्ति होते हैं तो उसमें अपने द्वार भी बना लिया लीक लीक तो सारा संसार चलता है, है। लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत निकाल लिया के चलो बीच छोड़ चलने में रास्ता छोड़ करके चलो परम्पराओं क्या रखा हुआ नया आचरण करो नया तरीका निकालो उल्टे सीधे कुछ काम करो जब सिंह जब चलता है वो तब कोई पगजंडी पगजंडी थोड़ा चलता है। वो तो इधर छलांग लगाए उधर छलांग लगाए तो उसे लगा रास्ते से कोई मजबूर नहीं गाड़ी झंड में दर उधरता शिकार के पीछे दौड़ा धाम धाम का चला जाता है रास्ता रास्ता थोड़ा चलता ऐसे जो महापुरुष हैं रास्ते थोड़े चलते हैं उन पर हम काम करते हैं ऐसी धारणा संसार और बहुत लोग इस प्रकार के कहा कहने में लोगों के आ भी जाते हैं और कहने भी ऐसे ही लगते हैं कि ध्यान बात नहीं तो ठीक देगा पैसा तो बढ़िया है कहते हैं कि असु वेशभूषण धरे और अच्छा, अच्छा, अच्छा ये खाएं, उचित भक्स नगे में की पूजा ये सब जो निंदिनी है ऐसा नहीं है कि कलियुग में यही धर्म है इसलिए हम सबको यही अभी तक हमें पता नहीं था कलियुग का क्या धर्म है तो तुलसीदास ने बता दिया हमको भी भक्षा भक्ष चाहिए जिससे की हमारी पूजा मान्यता होने लगे ये उद्देश्य नहीं ये है कि ये मूर्खता के लक्षण है सब तो कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब ऐसी बातें सबनाथ जी इस मार्ग उल्टे रास्ते तो पर चलते हैं बिना विनाश उनका होता है पतन होता है दुख के लिए पढ़ते हैं। और जय अपारी चार तर गौरव मान्यते ही सबसे गौरव तीन है जय अपारी चार उन्हीं का सबसे बड़ा गौरव है और मान्य और उन्हीं को बड़ी मान्यता है मान्यता मन भाई उनसे पूछो भाई उनकी राय लो मैंने ऐसी मान्यता ये की बात मानी जाएगी अपकारी कार्यक्रम है जो एक तो होते उपकारी और एक होते अपकारी उपकार करने वाले दूसरे की भलाई करें सहायता करें सम्मान पर लगाए तो उपकार हो गया और अपकार दूसरे को गड्ढे में डाले आने पहुंचा, चार आचरण करने वाले इस प्रकार चलने वाले जो दूसरे को हानि पहुंचाने वाले इस प्रकार के व्यक्ति हैं बस उन्हीं का बड़ा गौरव है उन्हीं की बड़ी मान्यता है लोग उनसे पूछे की भाई तुमने दूसरे का इतना इतना पैसा खादे हजम करके कौन सी इतनी तुमने की और बच कैसे तो। तो तो तो तो वो, वो मैं कैसे कहते हूँ वो मार्गदर्शन बने कहते हाँ देखो मैंने ऐसे किया ये ये तरीका है तो, तो दूसरा कर क्या है दूसरे तो को ठगने का दूसरे को हन पहुँचाने के क्या तरीके हैं है कि गौरव मान्य मान्यते और मन क्रम बचन लवार भक्ता कल कालम और कलियुग भक्ता कौन है बस मन क्रम वचन लवार मन बाणी और कविशिज लबार बीच बीच में जाइए है कई शब्द इसी प्रकार के बोलते हैं ये सब के शब्द इसके माने है इस प्रकार की बातचीत निंदनी है जैसे गाल बजाना बोला इसी प्रकार से लवार बोला ऐसे करके बाचाल अपने आप को उन्होंने परम बाचाला मान व्यक्त की तमाम बातें करना बाचाल है ऐसे लवार के माने झूठी झूठी बहुत बातें कर उल्टी सीधी बातें बहुत करना ये भी नहीं समझना कि इस बात से दूसरे को अपमान हो रहा है कि हानि पहुंच रही है कि अपने संबंध में कोई व्यक्ति अब लबार व्यक्ति बोले जाएगा अब उसको कोई लबार समझे और समझे कि कोई बिल्कुल ही बुद्धि का पागल बुद्धि है गड़बड़ बुद्धि है कृष्ण बुद्धि हो गई इसलिए उनका सीधा बोल रहा है ऐसा अगर कोई दूसरा समझ भी रहा हो तो उन्हें कोई परवाद नहीं समझता रहे कोई समझता रहे हमें पागल तो क्या अपने लबार अपने लवार कम करता सीधा बोलते ही है कोई कुछ भी कहता है कुछ भी समझता है तो उसके लवाक के कारण से दूसरे को कोई समय नष्ट हो रहा है पसंद नहीं कर रहा है तो भी उसकी परवाह नहीं करेगा वो अपने बोलेगा तो इस प्रकार की वाचालता ये भी जरूरत है और ये यह लवाक वही बात तो बहुत बोलना वाचाल है बाचाल के माने बड़े लोगों के सामने अपने औकात से ज्यादा बात बोलना बासाउटा है और लबार्ता के माने झूठी झूठी बातें बोलना बहुत बातें झूठी बोले चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो वो लबार हो गया और गाल बजाने के माने क्या की की नाना प्रकार के अपने करके अपनी बात को सिद्ध करे और बात खोखली बात हो उसमें कुछ सार कुछ न हो तो गाल बजाना होगा माने ये सब बाणी के दोस्त है गाल बजाना भी बाणी का दोष है लबाश होना भी बाणी का दोष है बाचालता भी बाणी का दोष है ये सब वाणी की विस्कृतियां है दुरुपयोग है वाणी के प्रकार संयम हो सिद्धांत बोलने के संबंध में कम बोले धीरे बोले प्रिय बोले विचार करके बोले एक बार नहीं तीन बार विचार कर ले, तब मुँह से एक शब्द निकाले पहले बोले चला जाए फटाफट बाद में विचार करिए अरे एक लगने करिएगा तो जब जीव से ने कर सारी सारी सारी धारे हम अपने शब्द वापस लेते हैं तो पहली बात सोच लिए शब्द वापस लेने पड़ेंगे ऐसे ही इस तरह से जाइए ये बाचालता दुर्गुण है ये शब्द ये कैसे इस प्रकार से मन प्रमा बचन लगा भक्का कल का भाई बक्का कैसे बनेंगे बच्चा मने में हो हाँ। भाषण देने की सामर्थ्य इनमें होगी किनमें होगी बिल्लबाज होगी झूठी बातें को और फिर झूठी मूठी मनगणन की बातें बोलेंगे तो सुनने वाले लोगों को भी अच्छी लगेंगे ऐसे भी है कि देखो ये तो, है। तो कैसी कैसी बातें कहा की, की बातें बहुत विद्वान है इसने बहुत पढ़ा है बहुत सुना है बहुत अनुभवी है ये नहीं तो इतना कैसे बोल जाए इसलिए उसकी प्रशंसा देखो नाई विवस नर सकल ना चाह नी नाई सूद जनोपदे सही ज्ञाना मेल जनेू ने कुदाना सब नर काम लो भरत क्रोधी देव दी विप्रसुति सद विरोधी गुणमंदर सुंदरपति पै नारेपरपुरुषागे सौभागिनी विभूषण नवन के शृंगार नवीना गुरु से बधिर नंद का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा तुझे तुझे तुझे ोर नरक मह पर मातृ तो पिता बालक नहीं बुलावई उधर भरई सोई धर्म सिखावई